रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शारदानंद कार्य के प्राय समाप्त हो जाने पर भी वे जानते थे कि उन लोगों की अनुपस्थिति में भी संघ के कर्म तथा अध्यात्म का स्रोत पूर्ण वेग से निर्धारित पथ पर बहते रहने के लिए उन्हीं लोगों को व्यवस्था कर जाना होगा इसके निमित्त उन्होंने सभी के सहयोग से 1926 सौ ईस्वी में बेलोर मठ के प्रांगण में एक महती सभा का आयोजन किया इसमें विभिन्न केंद्रों के बहुत से साधु तथा भक्तों ने भाग लिया एवं संघ के भावी कल्याण के विषय में चर्चा की इस सभा के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद और सचिव स्वामी शारदानंद थे इसके पश्चात यह सोचकर कि क्रमशः वर्धित होने वाले इस रामकृष्ण संघ का संचालन अब एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है सम्मेलन के कुछ समय बाद ही सबकी सम्मति से उन्होंने एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया तथा उस पर दैनंदिन कार्यों का सारा भार सौंप दिया अब सचमुच ही उनका कर्तव्य समाप्त हो गया अब से उनकी जीवनधारा में सभी को एक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ अब वे सर्वदा पूर्ण रूपेण आत्मस्थ रहने लगे इस पर चिकित्सकों तथा भक्तों को डर लगा और उन लोगों ने उनसे जब ध्यान आदि कुछ घटाकर थोड़ा शरीर की ओर भी ध्यान देने का अनुरोध किया परंतु शरद महाराज ने प्रसन्नता सहित मौन रहकर सिर हिलाते हुए सबको शांत कर दिया उन्हें अपने क्रमशः बिगड़ते हुए स्वास्थ्य का बोध था परंतु वे कभी भी दूसरों में उद्वेग उत्पन्न नहीं करते थे अतः उन्होंने सेवकों को सावधान कर दिया कि उनके बारे में अधिक चर्चा न की जाए अर्थात भक्तों के अज्ञात ही वे उनसे विदाई लेने को तैयार होने लगे 6 अगस्त उन्नीस सौ ईस्वी को प्रातःकाल वे अपने अभ्यास के अनुसार जप ध्यान में बैठे अन्य दिन दोपहर बीत जाने पर भी उनका जप ध्यान चलता रहता था परंतु आज वे शीघ्र ही आसन से उठकर मंदिर में प्रविष्ट हुए वहाँ पर लगभग आधा घंटा बीत गया सभी ने देखा कि यह भी अस्वाभाविक था लौटते समय द्वार तक आकर उन्होंने पुनः भीतर प्रवेश किया और माताजी के चित्र के सामने थोड़ी देर तक मौन प्रार्थना करने के बाद वे पुनः द्वार की ओर बढ़े परंतु द्वार को पार न करके पुनः वहीं आकर प्रार्थना करने लगे ऐसा कई बार हुआ अंत में जब वे अपने कमरे में लौटे तो उनके मुख्यमंडल पर एक अपूर्व शांति विराजमान थी पूरा दिन सामान्य ढंग से ही बीता फिर संध्या आरती के पश्चात सेवक कुछ कागज पत्र लेकर उनके कमरे में आए वह सब लेकर वे अलमारी में रखने गए उसी समय अचानक उन्हें शरीर में अस्वस्थता अनुभव हुई उन्होंने सेवक को एक दवा तैयार करने तथा किसी से कुछ न कहने का आदेश दिया और स्वयं आकर बिस्तर पर लेट गए यही उनकी अंतिम वाणी तथा अंतिम कार्य था चिकित्सक ने आकर बताया कि उन्हें रक्ताघात हुआ है और उनके निरोग होने की आशा नहीं है इसी अवस्था में लगभग तेरह दिन बीतने के बाद उन्नीस अगस्त की रात को 2 बजे योगीवर स्वामी शारदानंद जी महाराज ने महासमाधि में प्रवेश किया